रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ 11 दस ग्यारह मार्च अठारह सौ पचासी इसीलिए तो भगवान ने कहा है परित्राणा साधूना विनाशा च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथा संभवामी युगे युगे क्या अपूर्व प्रेम है नरेंद्र के लिए मानो पागल हैं नारायण के लिए कितना करंदन करते हैं कहते हैं ये और राखाल भवनाथ पूर्ण बाबूराम आदि दूसरे बालकगण साक्षात नारायण हैं मेरे लिए देश धारण कर आए हैं यह प्रेम तो मनुष्य बुद्धि से नहीं किया जा रहा है यह तो ईश्वर प्रेम है ये बालक शुद्ध चित्त हैं इन्होंने कभी काम भाव से स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया वैसे कर्म करते हुए इनमें लोभ अहंकार ईर्ष्या आदि का स्फुरन नहीं हुआ इसलिए इन बालकों के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है परंतु यह दृष्टि है किसकी श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि है वे सब देखते हैं कौन विषयाशक्त है कौन सरल उदार और भक्त है इसीलिए ऐसे भक्तों को देखते ही वे साक्षात नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं उन्हें नहलाते खिलाते तथा सुलाते हैं उन्हें देखने के लिए रोते हैं तथा दौड़ दौड़ कलकत्ता जाते हैं उन्हें कलकत्ते से गाड़ी पर अपने साथ ले आने के लिए लोगों से विनती करते हैं गृहस्थ भक्तों से सदा कहा करते हैं इन्हें नेवता देकर भोजन कराना इससे तुम्हारा भला होगा क्या यह माइक प्रेम है अथवा विशुद्ध ईश्वर प्र, प्रेम मिट्टी की मूर्ति में इतने उपचारों से ईश्वर की सेवा पूजा हो सकती है फिर शुद्ध मनुष्य देह में क्यों न हो फिर ये लोग तो भगवान की प्रत्येक लीला में सहायक रहे हैं जन्म जन्म के सहचर हैं नरेंद्र को देखते ही देखते आप बाह्य जगत को भूल गए फिर धीरे धीरे नरेंद्र की देह को बाह्य मनुष्य को भूल गए और उसके यथार्थ स्वरूप के दर्शन करने लगे मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हुआ उनके दर्शन करते हुए कभी निर्वाक निस्पंद रहने लगे तो कभी ओम ओम कहने लगे या बालक की तरह माँ माँ कहते हुए पुकारने लगे नरेंद्र के भीतर ईश्वर का अधिक प्रकाश देखते हैं इसलिए नरेंद्र नरेंद्र का व्याकुल होते हैं नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो क्या हुआ श्री रामकृष्ण ने दिव्य चक्षु से देखा कि यह ईश्वर पर अभिमान के कारण संभव हो सकता है ईश्वर तो अपने हैं वे अपनी माँ हैं मानी हुई माँ नहीं तब वे क्यों नहीं समझा देते क्यों नहीं प्रकाशित कर दिखाते इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा तुमने मान किया तो क्या हुआ हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं जो अपने से भी अपने हैं उन पर मान न करें तो और किस पर करें धन्य नरेंद्र नाथ तुम्हारे ऊपर इन पुरुषोत्तम का इतना प्रेम है तुम्हें देखकर इन्हें इतनी सहजता से ईश्वर का उद्दीपन होता है इस प्रकार सोचते हुए तथा श्री राम कृष्ण का स्मरण करते हुए उस गहरी रात में भक्तगण अपने अपने घरों में लौट रहे हैं